रघुनाथकीर्तनम त्र कृतमस्तकांजलि बाष्परिपरिपूर्ण लोचनमतिमत राक्षक मधुरम मधुर स्व परमा पित मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्ति विद्यां प्रयत्स पर कोमल कूजय श्यामलोय कुमार वेद वेद्यम परम ब्रह्म भाषता हृदय मम ओज राम रामे मधुरम मधुराक्षर आरुह्य कविता शाखा वंदे वालिकोकिल निगम कल गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुत पिबत भागवतम रस मलय मुहुर जय जय जय धर्म की अधर्म प्राणियों में विश्व का माता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरी गोविन्द जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय शिवविंदावन विहारी लाल की जय नमो महद्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नाराण नारायण नाराण यतनोंोगिनशनम पश्यत्मस्थित पश्यन्ति पश्यचेतस यदात्य गेजो जगद भाषयतेखिलम यमच्चानौ तेजो विदिमा मुख्माश्य भूतायाम्यहमो दशा उष्णा चौषधी सर्वास्वो भूत रमक अहं वैश्वा नो भूत प्राणि देह्रिता प्राणपान सयुक्त सह पचामम्यन्नम चतुर्विधम नारायण <coughs> समित सीय यति वृंद विदवद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माता हो जीवन में यत्न का महत्व है परन्तु अपने अधिकार की सीमा में ऐसा संदेश और उपदेश तथा हम साधकों के लिए आदेश भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्राप्त है यज्ञ न न दान तपसा नशकन ब्राह्मण विविधादे न तपस्काय न भक्ताय कदाचन इन वचनों के अनुशीलन से यह तथ्य उद्भाषित होता है कि अपने अधिकार की सेवा में व्यक्ति यज्ञ दान तप से अपने जीवन को समन्वित करें और भगवान के प्रति उसके हृदय में अत्यंत आस्था भी हो जिसके प्रभाव से साधन चतुष्टय संपन्नता परिलक्षित हो उसके बाद प्रयत्न का विषय आत्मानुसंधान होना चाहिए जो दुश्चरित से विरत नहीं है इसी प्रकार तपस्या भगवत भक्ति से समन्वित जिसका जीवन नहीं है देहेन्द्रीय प्राण अंतकरण में संयम की प्रतिष्ठा नहीं है कठोपनिषद के अनुसार ऐसा व्यक्ति कदाचित आत्मदर्शन का प्रयास भी करे तो उसे असफलता ही हाथ लगती है मलिन पात्र में कोई घृत डाल दे दुग्ध डाल दे तो उसकी क्या गति होगी इसलिए अंतकरण की शुद्धि और समाधि की योग्यता आवश्यक है बिना निष्काम भाव से कर्मोपासना का आलम्बन लिए चित्त की शुद्धि संभव नहीं है और समाधि भी संभव नहीं है जिसका चित्त शुद्ध और समाहित नहीं है विवेक विज्ञान से संपन्न नहीं है अनात्म वस्तुओं के प्रति जिसके हृदय में अनास्था नहीं है वह आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करने पर भी आत्मदर्शन से वंचित रहता है यह अभिप्राय नैनम पश्चंत चेत सो प्रमत्त व्यक्ति है अभिवेकी है उसे आत्मदर्शन नहीं होता बहुत विचित्र पहली है हमने कभी यहाँ बताया भी होगा कि वेदांतों में अधिकांश शब्दों की प्रवृत्ति साहित्य की शैली में होती है लेकिन उसका अर्थ दार्शनिक शैली में कसने पर प्राप्त होता है आपातता जैसा अर्थ पर लक्षित होता है वैसा ही अर्थ कर लेने पर अनर्थ होता है उदाहरण के लिए आत्मानुभूति शब्द वेदांतों में प्रसिद्ध है तो पंचदशी काल विद्यारण स्वामी जी ने बताया आत्म तत्व अनुभव स्वरूप है अतः अनुभूति का विषय नहीं है अर्थात अनुभाव्य नहीं है नतु तो तया। बंध्या पुत्र आदि तो अस्तित्व विहीन है इसलिए उनका अनुभव संभव नहीं परंतु आत्म तत्व अनुभव स्वरूप होने के कारण अनुभाव्य नहीं है अर्थात अनुभव का विषय नहीं पंचदशी कार्य सुद्या स्वामी जी ने इस संदर्भ में दृष्टांत दिया कोई अम्ल पदार्थ है जिसके संसर्ग से दाल इत्यादि जो खट्टी वस्तुएं नहीं है वे भी खट्टी हो जाती है कोई मधुर पदार्थ है स्वभाव से जिसके संसर्ग से मधुर पदार्थ में भी माधुर्य का संसार हो जाता है इसी प्रकार लवण है जिसके साहय से जो नमकीन पदार्थ नहीं है उनमें भी लावण्य का संसार हो जाता है अब खट्टे को खट्टा बनाने की क्या आवश्यकता है और सम्भव भी कैसे है वो तो स्वतः खट्टा है इसी प्रकार जो स्वरूप से ही स्वभाव से ही मधुर है उसे अन्य किसी वस्तु से मीठे बनाने की क्या आवश्यकता है और संभव भी नहीं है इसी प्रकार जो स्वयं ही लवण है उसे किस लग्ंतर के योग से नमकीन बनाया जा सकता है यह सब दृष्टान्त पंचदशी कर विद्यारायण स्वामी जी ने दिया इसका अभिप्राय क्या होता है न तो असत्य आत्म तत्व अनुभव स्वरूप है अतः अनुभव का विषय नहीं हो सकता इसका अर्थ यह नहीं कि वह है ही नहीं अस्तित्व ही न है बल्कि अनुभव स्वरूप होने के कारण अनुभव का विषय नहीं हो सकता मत ने लखे जही मत लखे विचार सागर ने यह भाव व्यक्त किया भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाव ने गीता के अठारहवी अध्याय के भाष्य में एक प्रश्न प्रस्थापित किया तो क्या आत्म साक्षात्कार कर्तव्य है उन्होंने का कथमक नहीं क्यों नहीं क्योंकि असंभव है असंभव का विधान नहीं होता असंभव विधेय नहीं होता अब चौंक जाएंगे ना व्यक्ति आत्म साक्षात्कार शब्द का प्रयोग करना अनुचित नहीं है लेकिन मैंने दो मिनट पहले कहा स्वप्रकाश आत्मानुभूति ये सब ऐसे शब्द है जो साहित्यिक भाषा में प्रथित है लेकिन इनका अर्थ दार्शनिक शैली से कसना पड़ता है तब लगता आत्मरति आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि संभव नहीं है लेकिन गीता में तो श्याम सुंदर का वचन है तीसरे अध्याय में व्यक्ति मानव आत्मनिव संतुष्ट कार्य न शब्दों का प्रयोग करना अनुचित नहीं है लेकिन शब्द के रहस्य को जानना अत्यंत आवश्यक है आपातः आत्मरति आत्म तृप्ति आत्मसंतुष्टि का जो अर्थ प्रकट होता है वह सार्थ बिल्कुल नहीं क्योंकि व्याकरण भी बीच में विघ्न डाल सकते हैं, कर्म करते विरोध स्वयं ही गम्य स्वयं ही घनता स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कार्य संभव नहीं है देवदत्त गाँव जाता है तो घनता देवदत्त से गम्य गाँव पृथक है ना? तो रति का विषय भी, भी आत्म तत्व कर्ता भी आत्म तत्व तो वैयाकरणों के अनुसार कर्म करके विरोध की प्रशक्ति है इसलिए सर्वज्ञ शिरोमण भगवत पद शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में लिखा अनात्मरति की निवृत्ति में तात्पर्य क्योंकि आत्मरति संभव ही नहीं है रति करता रति का विषय नहीं होगा तृप्टी ही नहीं बनेगी फिर तो स्वयं ही ध्याता स्वयं ही ध्येय कैसे हो जाएगा तब तो तृप्टी नहीं बनेगी ना इसी प्रकार से आत्म आत्मसंतुष्टि भी संभव नहीं है ऐसे ही आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है आत्मा का साक्षात्कार आत्म तत्व स्वयं करेगा या कोई अन्य करेगा अन्य तो करने से रहा और आत्म तत्व स्वयं ही साक्षात्कार विषय और साक्षात्कार करता कैसे हो सकता है इसलिए ये सब जो शब्द है बड़े भ्रामक ललित है साहित्यिक शैली में प्रयुक्त है और गुरुगम्य है इनका अर्थ अपने आप लगा लेने से बहुत अनर्थ होता है ऐसे स्वप्रकाश संभव है क्या स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित वो हो कैसे होगा प्रकाशक भी स्वयं और प्रकाशन क्रिया का विषय भी स्वयं में कैसे संभव हो सकता है इसलिए अंत में अर्थ क्या निकलता है जो किसी अन्य से प्रकाशित न हो स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित न हो स्वेतर का उपासक हो सविता प्रकाशित के समान प्रकाशना क्रिया का कर्तृत्व जिसमें उपचारित हो एकादश न हो तादृश न हो अवेद्य होता वह अपरोक्ष वह है स्वप्रकाश अब शब्द तो एक ही है स्व इसको समझने के लिए इतने वाक्यों का हमने प्रयोग किया अहमर्थ नामक हमारे पूजित गुरुदेव का ग्रंथ है और पंचदशी है उस पर श्री रामकृष्ण टीका कार की टीका है रामकृष्ण जी की टीका है इन सब को मिलाकर हमने बताया जब हम कहते स्व प्रकाश तो उसका अर्थ क्या होता है जो स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित न हो श्वेटर अपने अतिरिक्त अन्यों का प्रकाशक हो जिसका कोई अन्य प्रकाशक न हो और जिसमें सविता प्रकाशित के समान प्रकाशनक क्रिया का कर्तित्व भी उपचारित हो जो ऐसा भी न हो वैसा भी न हो कि कहा लिखा ऐसा भी न हो वैसा भी न हो पंचदशी में तादृश भी न हो एक दृश्य भी न हो अर्थात कैसा हो अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष हो अब वास्तव प्रकाश है तो शब्द को कसना पड़ता है ना वेदांत बहुत ललित तो है साहित्यिक शैली में उसकी प्रवृत्ति होती है लेकिन अर्थ का अधिगम साहित्यिक शैली में नहीं होता इसीलिए नैनम पश्यंत्यचेत स यद्यप वह आत्म तत्व अपने अभिव्यंजक संस्थान अंत या बुद्धि में सन्निहित है विघ में पर भी उसकी अभिव्यक्ति का संस्थान अंत है आत्मन्य अवस्थित आत्मा में अवस्थित है आत्मा का यहाँ पर अंत में आत्म तत्व अवस्थित है इसका मतलब सन्निकटता है साक्षात अप्रोक्ष ही है लेकिन जो अचे है विवेक विज्ञान शून्य है वैराग्य रहित है जिनका चित्त शुद्ध और समाहित नहीं है अकृतात्मा है दुष्चरित्र असंम आदि से जो उपरत नहीं हो पाए हैं वे प्रयास करने पर भी इस आत्म तत्व का अधिगम नहीं कर पाते क्योंकि तीन लोग से मथुरा निरी सबसे विकट परिस्थिति यही है कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो कैसे हो उसकी विधा क्या है यह तो सबसे जटिल पहेली है इसको सुलझाने के लिए चित्त क्या हो भूताकाश कर ना हो चित्त चित्ताकाश स्वयं चित्त तक ही सीमित ना हो चिदाकाश के अभिमुख हो तब जाकर इसकी स्थिति बन सकती है तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर देने पर आत्मा को लेकर जो अनर्गल मान्यताएं हैं, उनका निवारण हो जाता है अतद व्यावृत्ति के द्वारा या अतन के द्वारा जो अवशिष्ट रहता है साक्षात अपरोक्ष सचानंदा स्वरूप प्रत्येगात्मा है अतः मुक्ति को परिभाषित किया श्रीमद भागवत ने मुक्ति हितवान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित यह सार्वभौम परिभाषा है वेदांती अपने ढंग से इसका अर्थ कर सकते हैं करते हैं वेदांत के संदर्भ में यह मुक्ति की परिभाषा है लेकिन सार्वभौम जितने वाद आजकल आत्मा को लेकर हैं कदाचित कुछ नए वाद भी उत्पन्न हो जाएं या उत्पन्न कर दिए जाएं तो भी मुक्ति की यही सार्वभम परिभाषा चरितार्थ होगी जिस दार्शनिक को आत्मा का जो स्वरूप मान्य है या जैसा आत्म तत्व मान्य है उसके अतिरिक्त जो आत्मा को लेकर उसने मान्यता पाल रखी है उसका निरसन कर देने पर आत्मानुरूप आत्म मान्यता सुदृढ़ हो जाए तब उसका नाम मुक्ति है यह मुक्ति की सार्वभम परिभाषा है मुक्तिरित मान्यथा रूपम स्वरूप व्यवस्थिति तो यहाँ पर अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष फलात्मक आनंद मय प्रिय मोद और प्रमोद बीजात्मक आनंदमय कोष सुसुक्तिगत आनंद इन सब से अतीत ब्रह्म पुत्र प्रतिष्ठा जो ब्रह्म तत्व तो है वही प्रत्येगात्मा है वही आत्मा है अहम अस्मी भगवत शंकराचार्य जी ने कहा कि वह आत्म तत्व तो कोई अन्य नहीं मैं ही हूँ इस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए अतत का परिज्ञान होगा तब तो अतत का निरसन होगा नश्न यह उठता है केवल जो भावुक होते हैं प्रमाण सहिष्णु नहीं होते भावना तो निध्यासन है ना उसका बहुत महत्व है प्रज्ञा भावना धृति इसका बहुत महत्व है लेकिन प्रमाण सहिष्णुता के बाद भावना का महत्व होता है नहीं तो श्री भांतिकार वाचस्पत मिश्र जी ने बताया विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार वक्त कोरी भावुकता हो जाती है जिसकी पत्नी दम तोड़ चुकी है अर्थात जो पत्नी से वियुक्त तो हो चुका है वो विधुर है भावना की प्रगल्भता से अपनी मरी हुई पत्नी का चिंतन करता है भावना के उद्रेक में उसे पत्नी का अधिगम संगम भी मिल जाता है लेकिन वाचस्पत मिश्र जी ने कहा वो प्रमाण सहिष्ण नहीं है इसीलिए कोरी भावुकता से यहाँ काम नहीं चलते अब एकाएक सर्वम खल ब्रह्मा का उपदेश कर देंगे तो सर्व को तो समझा नहीं और तो सर्व से अतीत जब आत्मा को नहीं समझेंगे तो आत्मा की या ब्रह्म की सर्वरूपता का ज्ञान कैसे होगा पहले इतरता इसलिए श्रीमद भागवत के प्रथमा श्लोक में कहा गया जन्माद्यशोन्वयात इतरता इतरता माने तुलसीदास जी ने लिखा क्या लिखा कि की सर्वत सर्व, तो सर्व ब्रह्म तत्व तो सर्व है क्योंकि वस्तु के परिच्छय शून्य है सर्व होता हुआ सर्वगत है या सर्वगत होता हुआ सर्व है सर्व उलय प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित है लेकिन सर्व रहित सब उर्पुरवासी भी कहा सर्व उलय तो है लेकिन सर्व रहित भी है तो पहले सर्व रहित समझना चाहिए ना सर्वातीत समझेंगे तब आत्मा की सर्वरूपता का अधिगम होगा तो यहाँ पर बाह्य जगत के अतिरिक्त हमारे पास क्या क्या है अन्नमय कोष अर्थात स्थूल शरीर है इसके बाद प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष इन तीन कोषों को लेकर सूक्ष्म शरीर की निष्पत्ति होती है जागृत और स्वप्न में प्रिय प्रियमोद प्रमोद मनोमय विज्ञानमय कोष को लेकर उच्छलित होते हैं सुसुक्ति अवस्था में आनंद की जो स्फूर्ति होती है वह विद्यावृत्ति को लेकर होती है तो हमको फिर आनंदमय कोष का भी ज्ञान प्राप्त करना होगा उसके दो प्रभेद हमने किया है पंचदशी कार के शब्द हैं प्रतिबिंबात्मक बिम्बात्मक उसी को मैंने अपने शब्दों में डाल दिया फलात्मक बीजात्मक भाव है कहीं शब्द में अंतर है तथ्य में भेद नहीं है तो एक नियम जिस नियम से हमने लाभ उठाया कि जिसका कालक क्रम से वियोग हो जाता हो और जिसका वियोग सुहाता या रुचता भी वह आत्मा नहीं है एक नियम मन में स्थिर कर लें इसके आधार पर विचार करें तो सुगमता भी रहेगी और तत्व पंचकोषों से अतीत है मैं अर्थात मेरा वास्तविक रूप पंचकोषों से अतीत है इसे समझने का मार्ग प्रशस्त होगा देखो डर जाते बीमारी से तो बोल नहीं पाते बीमारी न छा जाए मैं बीमार तो हो गया नई नश्चन क्या चेत बीमार बीमारी को हमने आत्मा पर लाद दिया तो बीमार हो गए बीमारी है अपनी जगह मैं के साथ उसको जोर दिया तो मर गए दुख आता है जाता है सुख आता है जाता है रोग आते हैं जाते हैं वो भयंकर रोग तब हो जाता है जब मैं बीमार इसलिए बीमारी को हमेशा दृश्य बना रखना चाहिए तो उसकी व्याप्ति नहीं के बराबर होती और जब उसको आत्मा के साथ चाशनी बना लेते हैं आत्मा पर हावी होने देते हैं तो फिर मर जाता व्यक्ति कराता रहता तो हमने क्या संकेत किया जिसका वियोग कालक्रम से होता हो और जिसका समय पर सुहाता भी हो भाता भी हो वह अनात्मा है इदम शरीरम कौनते ये व्यक्ति तम प्रहु क्षेत्र मात्रा स्पर्शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाई नो नित्यास्ताम प्रतिष्ठा और महाभारत में वही सम्पायन ऋषि का वचन है दोष दर्शिया संयोगम सब सर्जरेत असंग संगमो नास्ति दुखम भू विजम तो इन सब को मिलाकर भगवत के पास एक नियम बन गया क्या बनाया नहीं कह रहा बन गया उसमें भी श्री रामतीर्थ जी ने लिखा जितने अनुसंधान होते हैं आविष्कार होते हैं जब चित्त भगवत तत्व से संश्लिष्ट होता है या चित्त भगवत तत्व के अभिमुख होता है या आकार होता है उस समाधि की स्थिति में ही इस प्रकार के दिव्य भाव की प्राप्ति होती है स्वामी रामकृष्ण जी ने लिखा लेकिन बाद में व्यक्ति उस पर अपनी मुहर लगा लेता यही जीवत्व है बिना भगवत तत्व के संकट पहुंचे चित्र जब तक भगवदाकार न हो तब तक तो कोई दिव्य ज्ञान की स्फूर्ति हो ही नहीं सकती है उस दिव्य ज्ञान पर मैने मैने ये मुहर लगा लेने पर विकृति आ जाती तो क्या हुआ जिसका वियोग कालक्रम से होता हो और जिसका वियोग सुहाता या भाता भी हो वह अनात्मा है वियोग का दो भेद वियोग के दो भेद कर लेना चाहिए एक आभात्मक वियोग होता है एक स्वरूपता वियोग होता है अभावनात्मक वियोग को लेकर मैंने बात कही जिसका वियोग कालक्रम से होता हो और जिसका वियोग सुहाता भी हो जिसके वियोग की प्रतीक्षा भी हो वह आत्मा नहीं है अनात्मा इस दृष्टि से विचार करें तो वह क्षेत्र कोटि का पदार्थ है मैं नहीं अत व्यावृत्ति का स्वरूप है अब उदाहरण के लिए गाढ़ी नींद जो है ब्रह्मास्त्र है इस संदर्भ में जब गाढ़ी नींद का वेग आता है तब स्त्री भवन पुत्र जो वायु बाहु पदार्थ हैं सबसे आंख नीचने की भावना आती है या नहीं या क्या हुआ इनके अनात्मत्व के अनुश्चय का मार्ग प्रशस्त हो गया फिर गाढ़ी नींद का जब वेग आता है तब स्थूल शरीर को भी भूलने की भावना बनती है या नहीं स्थूल शरीर को भुलाये बिना गाढ़ी नींद होगी नहीं होगी यह भी अनात्मा है ऐसे कोई शरीर पर आघात करे तो बहुत कष्ट होता है मरने वारने को तैयार हो जाते लेकिन शरीर को भुलाये बिना नींद नहीं आ सकती अभावनात्मक वियोग की सहिष्णुता तो है ही ना गाढ़ी नींद का जब वेग आता है तो शरीर के अभावनात्मक वियोग की सहिष्णुता आ जाती है त्याग की सहिष्णुता किस अवस्था में कितनी कोटि की होती है इस पर विचार करने की आवश्यकता है त्याग कहीं हठात बलात या मजबूरी में भी हो जाए तो भी अपना फल दे देता है कहीं सत्यावेश पूर्वक हो तो पूरा फल देता है चांदो गुप्त के छठे अध्याय के भाष्य में इस बार यह तथ्य प्रकाशित हुआ जो तो मृत्यु है उसमें तो हर व्यक्ति सत्य को प्राप्त हो जाता है मृत्यु का अर्थ होता है कि जीव सुसुप्ति से अभी ऊपर उठेगा तब तो मौत है ना सत्य में जाकर जीव का सन्निवेश हो ही जाता है। लेकिन रहस्य बोध ना होने के कारण सत्याभिनिवेश पूर्वक देह त्याग न करने के कारण असत में अभिनिवेश होने के कारण फिर सत में प्रविष्ट होकर सत से एक होकर यथावत कर्म का फल भोगने के लिए बाध्य होता है और जो मृत्यु के साथ साथ रहस्य बोध की धारा बहा देता है सत्य के प्रति अभिनिवेश करता है और तो मरने के बाद न उत्क्रमण करता है न पुनर्भक्त सुसुप्ति में प्राण का संश्लेष बना रहता है अभानात्मक वियोग तो प्राण का होता है लेकिन मृत्यु में तो उसका भी विलय हो जाता है अपने कारण में ऐसी स्थिति में जीव सत्य में ही विलीन होता है कोई भी मरे पापी चाहे पुणियात्मा चाहे तत्व देह त्याग करे चाहे मुमुक्षु लेकिन सत्य में अभिनिदेश न होने के कारण मरने वाला व्यक्ति फिर अपनी भावना अपने कर्म के अनुसार शरीर दे का करण को प्राप्त कर लेता है तो शरीर के वियोग की भावना होती है और गाढ़ी शरीर का आभावनात्मक वियोग हो जाता है अतः अन्नमय कोष आत्मा नहीं अब ज्ञानेन्द्रीय कर्मेन्द्रिय के सहित प्राण को या कर्मेंद्रियों के सहित प्राणों को भी भुलाकर सोने की भावना होती है इन्द्रिया प्रिय है प्राण भी प्रिय है लेकिन प्राणमय कोश को भुलाकर सोने की भावना होती है और सुसुक्ति में इनका अभावनात्मक वियोग भी हो जाता है इसलिए प्राणमय कोश आत्मा नहीं मनोमय कोश पंचक ज्ञानेन्द्रियों के साथ मन को भुलाने की आवश्यकता होती है जब गाढ़ी नींद का व्योग प्राप्त होता है और सुसुक्ति में इनका अभावनात्मक वियोग भी हो जाता है इसलिए मनोमय कोष भी अनात्मा है बहुत सुगम प्रक्रिया है शीघ्र फल देने वाली प्रक्रिया अब रह गया विज्ञानमय कोष पंचक ज्ञानेन्द्रियों के सहित जब बुद्धि है उसको भी भुलाकर सोने की भावना होती है और सुषुप्ति में पंचक ज्ञान इन्द्रियों के सहित बुद्धि का भी आभावनात्मक वियोग हो ही जाता है अतः विज्ञानमय कोष भी अनात्मा है अब फलात्मक आनंदमय कोष प्रिय मोद और प्रमोद इनको भी भुलाकर बिना व्यक्ति सोई सकता सोई नहीं सकता तो भुलाकर कर सोए बिना व्यक्ति विक्षिप्त या पागल होने से नहीं रह सकता यही आकर के भौतिकवाद घुटना टेक देता है विषय संयोग से जो प्रियमोद प्रमोद अभिष्ट विषय संयोग से जो प्रियमोद प्रमोद की अभिव्यक्ति होती है उसी का नाम काम है तैतरी प्रतिशत में जिसको प्रियमोद प्रमोद कहा गया महाभारत के वन पर्व में भीमसेन जी ने काम की यही परिभाषा की वो काम ही है वो उसी का नाम काम पुरुषार्थ है उसी को पैतृय परिषद में प्रिय मोह और प्रमोद कहा गया प्रिय मोह और प्रमोद का बहुत महत्व है लेकिन विषय जन आनंद तो है ही अगर उसका भी वियोग ना हो तो व्यक्ति विक्षिप्त तो हो जाए पंचदशी कार स्वामी जी ने कमरेज पर या भौतिक भौतिकवाद पर पानी फेरने के लिए अच्छा प्रश्न उठाया जिसे किसी प्रकार का ताप प्राप्त है जिसे किसी प्रकार की वेदना प्राप्त है वह कदाचित दुख को ताप को वेदना को कुछ भी कहे भुला, भुलाने के लिए सोना चाहता है तो बात समझ में आती लेकिन जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय मोद के स्थान पर मोद प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ है वह प्रिय मोद और प्रमोद को भुलाना चाहता है बहुत ऊंची बात है आनंद ही तो चाहिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा बताया दिव्य बोध उन्होंने कहा कि देखो सुख और आत्मा का लक्षण एक है नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियं भवति आत्मनस्थ काम सर्वम प्रियं भवति आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है अब सुख के साथ ये लगा दीजिए सुख में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती है अन्यों में प्रीति सुख के लिए होती है बात ठीक है ये पूज गुरुदेव ने हमको एकांत में बताया हम आपको सभा में बता रहे अंतर इतना वहाँ बताया जहाँ तीसरा कोई तो व्यक्ति नहीं एक सौ आठ से ज्यादा उपदेश दिया होगा एकांत में छह महीने तो उन्होंने कहा कि सुख और आत्मा का लक्षण एक हो गया लक्षण सामने से वस्तु सामने लेकिन कौन सा सुख आत्मा है इस पर विचार करने की आवश्यकता है अगर प्रियमोद प्रमोद जो सुख है इसी को आत्मा मानेंगे तो बात नहीं बनेगी प्रिय मोद और प्रमोद परम प्रीति के विषय होते है, तो इनको भुलाकर सोने की भावना क्यों होती तो कार विद्यारण स्वामी ने कहा जहाँ विषय जन आनंद होता है वहाँ त्रिपुटी होती है भोक्ता भोग और भोग्य सुख का भोक्ता हो गया जीव सुखानुभूति का नाम है भोग और सुखप्रद जो सब चंद अनुता आदि कुछ भी हो रबरी कचौरी मालपुवा आदि भोग्य जहा विषय जन आनंद होता है वहाँ त्रिप्टी होती है त्रिप्टी जहाँ होती है वहाँ द्वैत तो होता है द्वैत का अर्थ क्या है दो या दो से अधिक द्वैतवाद तो चैतवाद तो कहने की आवश्यकता नहीं अजहल लक्षण दो मिनट प्रतीक्षा कीजिए दो कौर पा लीजिये दो शब्द दौल दीजिए इसका मतलब क्या है दो ही दो भी दो से अधिक भी दो तो है ही दो से अधिक भी इसी प्रकार से जहाँ द्वैत होता है जहाँ तिप्टी होती है वहाँ द्वैत होता है जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है जहाँ द्वैत होगा वहाँ श्रम होगा या पुरसी राजी नहीं इसलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा सपने नहीं सुख बात द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे सपन नहीं, नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे गृहदार्डकिषद में का द्वितीया दुआई भयम भगवती भागवत में कहा गया भयं द्वितीया भी निवेश एकादश स्क में तो जहा चुप्टी होती है वहाँ द्वैत होता है जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है हवा में नींद बहुत आती लोग ये देखो गिरणाम ज्यादातर सोता तो सो ही रहे <laughs> अतः में भी सो ही गया होता <laughs> जहाँ तुपकी होती है वहाँ द्वैत होता है एक ऋषिकेश में व्याकरण पढ़ाते थे संत कुछ गुरुदेव ने बताया एक ब्रह्मचारी जी भी पढ़ते थे और पढ़ाने वाले सदगृहस्त थे किसी ने कहा ये पंडित जी गुरु जी या विद्यार्थी सोता रहता है तो पर आने वाले ने कहा क्यों ब्रह्मचारी जी आप सोते रहते हैं जब मैं पढ़ा था महाराज घोरे भी ये पाठ को सुनकर सो जाए मैं तो ये बात <laughs> तो हो गई घोड़े भी इस पाठ को सुन कर के सो जाए तो मैं तो मनुष्य हंसी हो गई तो क्या मतलब है जहा चुपकी होती है वहां द्वैत होता है जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है और जहाँ श्रम होता वहाँ खालिश प्योर आनंद नहीं होता अरवी कोश में हिंदू कार्त अर्थ होता है। अरवी शब्द कोश में हिंदू कार्त अर्थ है लोगों ने बहुत भ्रम फैला रखा तो मुसलमानों के द्वारा दिया गया हिंदू शब्द बहुत प्राचीन है मेदनी तंत्रकालिका पुराण ऋग्वेद तक में हिंदू शब्द का प्रयोग है ईसा के क्या नाम है ईसा मूसा इन सब जन्म भी नहीं हुआ था और मोहम्मद जी का उससे प्राचीन शब्द तो अरबी कोश में हिंदू शब्द का अर्थ दिया गया है खालिस, माने शुद्ध, शुद्ध इसका मतलब जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है जहाँ द्वैत होता है वहाँ पर क्या होता है श्रम और जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिस प्योर या शुद्ध आनंद नहीं होता है। अतः त्रिप्टी गर्भित जो आनंद है उसको भुलाकर सोने की आवश्यकता होती है अब रह गया कि जो आनंद है गाढ़ी नींद में जो आनंद है अन्य दार्शनिक कहेंगे दुखा भाव होता है सुसुप्ति में आनंदोपलब्धि नहीं होती इस पर भी पंचदशी कार की दृष्टि बहुत दिव्य है पंद्रह सौ बहत्तर या पन्द्रह सौ बहत्तर श्लोक पंचदशी में दो ग्रंथ तो अपने ऊपर कृपा करके और संप्रदाय पर कृपा करके दो ग्रंथो तो तैयार रखना ही चाहिए प्रमाण प्रधान वेदांत परिभाषा और प्रमेय प्रधान पंचदशी दो ग्रंथ सदा होना चाहिए प्रमाण और प्रमेय दोनों में अबाध गति हो तो सब संप्रदाय की रक्षा होती और अपने अंदर चिगजनक ग्रंथि के भेदन का बल और वेग प्राप्त होता है और हमको तो यह अध्ययन बहुत सुख दे रहा है क्योंकि मनवादी होकर मैं घूमता हूँ लेकिन पांच वैज्ञानिक अभी आए जालंधर में सब सज्जन थे कोई भौतिक शास्त्र के कोई रसायन शास्त्र के अलग कोई गणित के पांच थे उन्होंने एक घंटे तक आप एक एक करके प्रश्न किया हमने उत्तर दिया कहाँ से दिया दि? ना मेरे पास फिजिक्स न केमिस्ट्री ना गणित कुछ भी नहीं उत्तर कहाँ से दिया वो सब कोई बरगलाने हम तो बरगलाते नहीं किसी को वो सब तो विशेषज्ञ थे सब ने सोचा कि हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है नहीं के बराबर ज्ञान ये सब जो है न श्रृंगेरी के पूज्य शंकराचार्य जी जिनका शरीर अब नहीं रहा उन्होंने हमको एक ज्ञान दिया दिव्य ज्ञान उन्होंने कहा सुनो मैं तीन तीन घंटे न्याय जो पढ़ाते हैं पंडित जी गोपाल कृष्ण जी पढ़ाते थे उस कक्षा में बैठता हूँ बीच बीच में हस्तक्षेप करते थे मैं भी तीन महीने वहाँ सतासी दिनों तक वहाँ बैठा हु न्याय कक्षा में श्रृंगेरी तो फिर भी मैं चार पांच घंटा नित्य अध्ययन करता हूँ अब बताओ मुँह मुझे कौन सी विद्या नहीं आती अपने विषय में सब विषयों में मैं पारंगत विद्वान हूँ ऐसे बोलते मेरी सानी का कोई विद्वान हो तो भिरा देना ऐसे बोलते थे तो थोड़ा विद्या का होता है <laughs> तो मैं तो मुस्कुराता था और क्या करता लेकिन ये बताओ कि ब्रह्मचारी फिर भी मैं चार पांच घंटा पढ़ता हूँ हमने कहा मुझे क्या पता बताइए उन्होंने कहा देखो एक बार पादरी आ गया और वो मुझ पर दाव फेरने लगा अपने मत से प्रभावित करने का प्रयास करने लगा तो मैंने सोचा शंकराचार्य के शब्द मैंने सोचा अभी जो शंकराचार्य इनको ये पता हो या नहीं पता हो बहुत सी ऐसी चीज है मेरे पास जब सिंगरी वाले एकांत एक पंडित चंद में कहता हूँ आपके गुरुजी ने मुझे ये बताया ये बताया तो कहते मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि तब मैंने सोचा जब मैं इतना पारंगत विद्वान हूं तब यह मुझ पर हाथ फेर रहा है तो मेरे जो शिष्य है चेले चेली हैं, हैं हम आचार्यों के जो शिष्य प्रशिष्य हैं चेले चली हैं जो भी हैं उनको तो खाई जाएंगे उनके पास तो ज्ञान विज्ञान नहीं है फिर उन्होंने कहा तब मैंने पढ़ने में आलस्य थोड़ा ही नहीं कुछ भी था तो उसको छोड़ दिया कि बिल्कुल तीक्ष्ण तलवार की धार के समान ज्ञान विज्ञान होना चाहिए अपने हित के लिए कि जनक ग्रंथी के भेदन के लिए और बाहर जो है कोई भी विश्व का तार्किक आ जाए वैज्ञानिक आ जाए वो हमारे धर्म और सिद्धांत पर वार करे तो उसका वार विफल करने के लिए भी ये होना चाहिए तो हमने सोचा पढ़ने में तो मेरी रुचि थी ही एक आचार्य जी ने ये कहा तो इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए तो मैंने क्या बताया अन्य जो दार्शनिक हैं वो क्या कहते हैं दुखा भाव है सुसुप्ति में का लाभ भी नहीं पंचदशी काल ने मुंहते उत्तर दिया उनको क्या कहा कि किस, किसी स्थल पर कक्ष विशेष में प्रामाणिक ढंग से सिद्ध हो जाए कि अंधकार नहीं है तो वहां प्रकाश का अस्तित्व माने बिना अंधकार नहीं है कहना बनेगा क्या अरे अंधकार नहीं है तो प्रकाश तो मानना पड़ेगा ना प्रकाश के प्रताप से अंधकार नहीं है ना? तो जब यह सिद्ध हो गया कि सुप्ति में दुखा भाव है सर्व सिद्धांत है सर्वमान्य तथ्य यह सिद्धांत है तो फिर सुसुक्ति में आनंद की विद्यमानता तो माननी पड़ेगी लेकिन वह जो आनंद है सुसुक्ति में जो भोग्य बनता है जिसके योग से जीव को आनंद भुगत कहते हैं सुसुक्ति में या प्राग को आनंद भुगत कहते हैं, उस अवस्था के टूटने की भी भावना हृदय में बनी रहती है नहीं रहती है कहीं ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोया ही रह जाऊं इसका मतलब सुसुप्ति भी अगर परम प्रीति का विषय हो तो सुसुप्ति से व्युत्थान की भावना व्यक्ति के हृदय में सन्निहित ना हो तो सूप्त आनंद भी आत्मा नहीं है पूर्ज गुरुदेव ने कहा अंत में बड़ी विचित्र बात है अभोग्य होता हुआ साक्षात अपरोक्ष जो है वही आनंद है भोग्य कोटि का आनंद सुसुप्ति में है जागृत स्वप्न में अभोग्य होता है वहीं तो स्वप्रकाश आनंद का नाम ही आत्मा है अब आत्मा और आनंद का लक्षण एक हो गया नहीं तो सुसूक्तिगत आनंद या जागरण और स्वप्न में जो प्रियमोद प्रमोद के रूप में आनंद परिलक्षित होता है उसमें आत्मा का लक्षण चला जाएगा इसलिए वह तो परमत प्रेमास्पद नहीं प्रिय प्रमोद और स्वसुक्त तो आनंद परमत प्रेमास्पद नहीं बहुत विचित्र बात इसीलिए पंचदशी काल ने कहा अंख्यवादियों आत्मा को तुम आनंदा स्वरूप क्यों नहीं मानते सचित ही मानते हैं सांख्यवादी योगी आत्मा को सचित आनंद तीनों मानते हैं सांख्यवादी केवल सचित मानते आनंद नहीं मानते तो सांख्यवादियों ने कहा यदि आत्मा को आनंद मान लूंगा तो आनंद का भोकता कौन होगा पुरुष को आत्मा को आनंद मान लूंगा तो स्वयं ही भोग्य स्वयं ही भोगता तब वो कर्म करते विरोधा का प्रसंग होगा इसलिए आत्मा को आनंद तो चाहिए हमको आपको किसकी प्यास लगी है आनंद की प्यास आनंद तभी हमारा भोग्य हो सकता है जब उसे आत्मा न माने तो पंचदशी काल में का जब आनंद भोग्य बन जाएगा तब आनंद रहेगा बहुत मनोरम शास्त्रार्थ है यानी आनंद भोग्य नहीं बनेगा तो उसका रहना ही व्यर्थ या संख्यो का दृष्टिकोण है पंचदशी करने का आनंद जब भोग्य बन जाएगा तो आयोग के गर्भ से टपकेगा वियोग रूप गर्थ में जाके समा जाएगा अंत में तापक प्रद ही होगा ना? इसलिए फिर क्या होना चाहिए गला घोट के मारने की बात तो नहीं होनी चाहिए स्वरूपता आत्मा परमा प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद रूप है लेकिन सुस्थिर समाहित शुद्ध और समाहित चित्त पर उसका स्फुरन होता है आनंद भोग्य भी बन गया और भोग्य नहीं भी बना स्वरूपता आनंद आत्मा है लेकिन अंतकरण के योग से वह भोग्य बन जाता है इसीलिए कहा इच्छा देशा सुखम दुखम संघातश चेतना धुति सुखम सुखम भी आया या नहीं क्षेत्रम इच्छा देश सुखम दुखम संघातश चेतनाधिक्रम सुखम क्षेत्रम क्षेत्र कोटि का यह हो गया क्षेत्र कोटि का जो सुख होगा तो भव्य हो जाएगा आया कहा से उगम स्थान तो स्वरूपभूत आनंद ही है अभिव्यंजक स्थान कौन है शुद्ध और समाहित चित्त तो, तो आत्म साक्षात्कार की विधा है कि अतद्व्यावृत्ति के द्वारा वो तो आत्मतत्व तो अधिगम का विषय बनता है उसमें भी वृत्ति व्याप्य है फलक व्याप्य नहीं है अगर फलक व्याप्य हो जाएगा तब तो घटपटादी के समान दृश्य हो जाएगा और वृत्ति व्याप्य भी नहीं होगा तो निरावरण नहीं हो पाएगा आत्म तत्व इसलिए उसे निरावरण करने के लिए वृत्ति व्यापी माना जाता है लेकिन भाष्य होने से बचाने के लिए फलक व्यापी नहीं माना जाता दर्पण में सूर्य प्रतिफुलित होता है खुले आकाश में जब नभोमंडल में सूर्य उद्दीप्त हो दर्पण को सूर्य के मुख कर दीजिए सूर्य का जो प्रतिफलन प्रतिबिंब है वह दर्पण में सन्निहित है सूर्य में अतिशहिता का दान कर सकेगा नहीं कर सकेगा सूर्य को प्रकाशित थोड़े करेगा उसका प्रतिबिंब तो इसका मतलब दर्पण में आदित्य आदित्य तो है उसको दर्पण आदित्य कहते हैं। प्रतिबिंब रूप से आदित्य है लेकिन वो दर्पण आदित्य जो है वो खादित्य को नभो मंडल में विद्यमान आदित्य को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं इसी प्रकार जो ब्रह्मा कार चरम वृत्ति होती है उसमें चिदाभास तो होता है फल माने चिदाभास फल व्यापी माने फल करता है चिदाभ चिदाभास, छाया या चित्रबिंब तीनों में किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते अब हैं। अब भेद है लेकिन अंत में चित में भी छिट शब्द है चित्त में भी छिट शब्द है और चिदाभास में भी छिट शब्द है इसलिए अवंतर भेद होने पर भी छाया आभास प्रतिबिंब एक कोटि के पदार्थ हो जाते हैं क्योंकि मूल में चित तत्व चित छाया चिदाभास चित प्रतिबिंब तीनों शब्दों का प्रयोग उपनिषदों में पंचदशी आदि में हुआ है तो सार क्या निकला सारिया निकला कि वृत्ति सगर्भा होती है यह शब्द भगवत के पास मेरा बनाया हुआ, हुआ है गढ़ा हुआ इसलिए जब तक मैंने अर्थ बताऊ तब तक कठिल ऐसा माना काल्पनिक है मेरे द्वारा रचा गया है दार्शनिक सगर्भा वृत्ति सगर्भा होती है इसका मतलब उत्पन्न हो, होती है प्रतिबिंब सहित ही छिदाभा सहित ही वृत्ति उत्पन्न होती है इसे सगर्भा होती है अब उसको उधर दृष्टान्त में कोई कोई कन्या कोई कोई कन्या ऐसी जन्म लेती है कि जन्म लेने से ही गर्भवती होकर ही जन्म लेती है। जो पिता असंमी होते हैं जब पत्नी का स्पर्श नहीं करना चाहिए जब अंतर वति, वति होती है, उस समय स्पर्श करते हैं, तो वो गर्भगत शिशु के मुख में अंश चला जाता है कभी कभी करोड़ों में कोई कोई कन्या जन्म से ही गर्भवती होती है उसको कहते हैं सगर्भा इसी प्रकार वृत्ति सगर्भा होती है लेकिन जब वो वृत्ति सगर्भा होती है छाया चिद उन्मुख होती है तब उसमें जो आभाष होता है प्रतिबिंब होता है या छाया होती है वो तो बिंब से पादाप्यापन्न होकर रहती है अतिशयता का आधार नहीं करती लेकिन उस प्रतिबिंब के प्रभाव से वो वृत्ति प्रमाण जन्म वृत्ति है ना उस प्रतिबिंब के प्रभाव से वो प्रमाण जनिया जो वृत्ति होती है वो आत्मा को निरावरण कर देती है इसलिए निरावरण आत्मा का नाम मोक्ष है अब कोई कह सकता है कि आवरण आई नहीं सब प्रकार से कुतो विद्या कथमावृत्ति न्यायिकों की ओर से पूर्व पक्ष कहा पंचदशी एक बार में प्रयाग में बोल रहा था जिस पद पर मैं हूँ उस शंकर पद पर, पर एक शंकराचार्य जी आये तीन मिनट दो मिनट मेरा प्रवचन सुना निरावरण आत्मा का नाम मोक्ष इतना वचन मेरा चला गया उनके हृदय तक अब मैंने सोचा शंकराचार्य है शिष्टाचार है मैं बैठ कर सुन लू मेरा प्रवचन समझा होगा सोता हूँ मैं उन्होंने उसका खंडन करना शुरू कर दिया हमने सोचा मुकोन कौन लगावे जनता खामा लड़ना झगड़ना ठीक नहीं ना तो हमने सोचा लो मधुसूदन सरस्वती जी ने अद्वैत सिद्धि में जटिल शास्त्रार्थ प्रस्थापित किया मोक्ष क्या है हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको पढ़ाया उसमें कहा कि देखो ये जगत डवाल महाराज के शब्द हैं इतना जगत दुआल ध्यान न रहे मेरी और मुख करते का पढ़ने वाले चार पांच थे तो मेरी बात गांध मंग लो इसका लगाव सार यह है कि निरावरण आत्मा का न मोक्ष तो नैयायिकों के यहाँ तो आत्मा स्वप्रकाश नहीं है उन्होंने पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया स्वप्रकाश है कुतो विद्या कहिए वेदांति जी आत्मा आप आत्म तत्व आपका स्वप्रकाश है उसमें अविद्या कहा से आई प्रचंड मारकंड मंडल में तमिश्रा रात्रि की कल्पना के तुल्य स्वप्रकाश आत्मा में अविद्या कहाँ से आई जब अविद्या की सिद्धि नहीं है तो बिना कथमावृत्ति है अविद्या के बिना आवरण कैसे संभव है मोक्ष के लिए प्राप्त लेख जो आवश्यक तो उन्होंने कहा कि पंचदशी काल में क्या का पंचदशी काल में कहा की तर्कों शक्ति का दुरुपयोग करने लगे हो क्या अरे तर्क जो है अनुभव तक प्रामाणिक अनुभव तक पहुंचाने के लिए है अनुभूति का उच्छेद करने के लिए तर्क थोड़े है अनुभव अहमद्ञ अनुभव है या नहीं तो उपनिषद में आया और रामचरितमानस में आया हमारे पूज गुरुदेव ने बताया उन्न कल्पित उन्नू के द्वारा कल्पित है क्या प्रचंड मारतंड मंडल में जैसे तमिश्रा रात्रि धन अंधकार उल्लू के द्वारा समर्थात है और दबा के लिए चमगादड़ साहब चमगादड़ चमगा उल्लू साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक है इसी प्रकार क्या है अज्ञा जो जीव है उसके द्वारा स्वप्रकाश आत्मा में अविद्या का आरोप हो जाता है अहम उस आरोप के निरसन के लिए फिर श्रवण मनन विज्ञासन इत्यादि है अतः कहा गया गुरुदेव ने बताया कि निरावरण आत्मा का नाम मोक्ष है यही पर जाकर श्रवण मन निध्यासन की सार्थकता होती है तो स्वयं तदंत करणीय गये महोप्रिषद आदि में जो वचन है स्वयं तदंत करणीय गे सत्यार्थ प्रकाश में भी यह वचन उदृत है और इसका अर्थ है की वृत्ति व्याप्य है और जहाँ पर उससे मन वाणी आदि से अगोचर बताया गया असंस्कृत मन वाणी की गति है और अंत में फल व्याप्त न होता हुआ भी आत्म तत्व वृत्ति व्याप अवश्य है अभी आत्म साक्षात्कार की बात और सार्वजनिक सभा में विश्व ढंग से बताना उचित है इतना मैंने बहुत बता दिया भगवत कृपा ऐसी आगे का श्लोक चलेगा कर्ता अब इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है पत्ती है मैं पुरुष हूँ स्त्री लो जी एक स्थूल शरीर को लेकर मैं गृहस्थ हूँ और नीचे चले गए मैं पुत्रवान हूँ और नीचे चले गए जमींदार हूँ और नीचे चले गए मैं को कहाँ तक तो पहुंचा दिया नीचे घसीट ले गए फिर मैं दृष्टा हूँ नेत्र इंद्री में तादात्म्य पत्ती को लेकर वो दृष्टा अलग है और जब केवल एक इंद्र में तादात्म्य पत्नी को नाम लेकर मैं सोता हूँ स्वत इंदी को लेकर मैं घाटा हूँ नासिका को लेकर मैं मनता हूँ मति को लेकर मैं बोधा हूँ बुद्धि को लेकर मैं प्राणी हूँ प्राण को लेकर तो जो जो तत्त कोषता आत्मा तत्तनमय भवे पंचदशी का वचन है ये पांचों कोष को लेकर जितनी ध्वनिया प्रकट होती हैं सबको इकट्ठा कर लें बल्कि लिख लें या दृष्टि के सामने रखे उसमें से दस्ता माइनस ऋण दृष्टि अब दृष्टा क्या रह गया श्रोता ऋण श्रुतीन्द्रीय फिर श्रोता क्या रह गया किस तरह से करता ऋण करण अब कर्ता क्या रह गया भोगता भी है न भोक्ता ऋण भोग अब क्या रह गया या ज्ञानेन्द्रिय जिसके माध्यम से भोग होता है ऐसे ही कद सुखी सुखी हो गया ना दुखी हो गया ना। इस प्रकार से एक एक कोष को लेकर जो तादात्म्य पत्ती होती है एक एक कोष में एक एक भेद को लेकर उन सब का निरसन करके अत व्यावृत्ति के द्वारा जो तत्व तो अवशिष्ट रहता है वही है। तो श्रोता संज्ञा का लोप होगा तत्व तो का लोप नहीं होगा हर हर महादेव ये भाई अब देखो उठ ही ले जाएगा शरीर